दिया इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण में तीस श्लोक तक देखे थे आज इकतीस श्लोक देखेंगे प्रकरण अर्थात ये जो जागृत अवस्था में ये दृश्य सब दिखते हैं, ये सब वितथा, वितथा अर्थात ये सब अंत मिथ्या है ये तर्क से युक्ति से सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रकरण आरंभ हुआ आगम प्रकरण प्रथम प्रकरण था जिसमें श्रुति के आधार पर यह निश्चय कर दिया गया कि दृश्य जगत जागृत अवस्था में दृश्यमान पदार्थ ये सब मिथ्या है अब तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं अनुमान इत्यादि दे करके अनुमान में हेतु देते हैं दृश्यत्वाद परिचिन्न ये सब हेतु है जो भी दृश्य है वो मिथ्या है और दृष्टांत देते हैं स्वप्नों को स्वप्न दृश्य होने से मिथ्या है जो जादूगर माया दिखाता है वो दृश्य होने से मिथ्या है जो मरुभमि में दिखता है जल वो दृश्य होने से मिथ्या है प्रातिभाषिक पदार्थों को दृष्टांत बना करके व्यावहारिक पदार्थ में मिथ्या सिद्ध किया जाता है प्रातिभाषिक पदार्थ जो दिखते हैं स्वप्न इत्यादि स्वप्न माया मृग मरीचिका ये सब रज्जू सर्प इत्यादि ये सब दृश्य होने से मिथ्या इसी प्रकार के जागृत भी दृश्य होने से मिथ्या है यह युक्ति के द्वारा तर्कों के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है इस विषय में अभी विचार चल रहा है आगे इकतीसवा के लिए टीका में या भी युक्ति भी अस्मिन प्रकरण द्वैत मिथ्यात्म कथ्य प्रमाणाग्राहकवाद अनाभास अवशेयम आह युक्ति, युक्ति के द्वारा अस्मिन् प्रकरणे ये जो वैतथ्य प्रकरण द्वितीय प्रकरण चल रहा है इसमें अर्थात जो दीखता है, है वो मिथ्यात्व कथ्यते ये द्वैत मिथ्या है प्रमाण अनुग्राहकवात तासाम युक्ति नाम ये सब युक्ति प्रमाण का अनुग्राहक है ये जो युक्ति होता है तर्क होता है ये स्वयं प्रमाण नहीं है क्योंकि जो तर्क होता है वो मिथ्या होता है मिथ्या कैसे तर्क कहते हैं यदि तो बन्ही न स तरी धूमो भी न सब बन्ही न स धूमो भी न सूमो है बनी है बनी धूम होने पर भी वाक्य प्रयोग करता है यदि बनिर श्यात बन्ही अगर नहीं होता तो धूम भी नहीं होता तो जो पदार्थ है उसका विपरीत तो कथन कर रहा है है तो बनी और किंतु कह रहा है यदि न तो इसलिए कहते हैं कि है कि ये मिथ्या वाक्य है होने पर भी ये प्रमाण का अनुग्राह अनुमान प्रमाण का अनुग्राहुमान करता है पर्वतो बनमान धूमात पर्वत में बनी है क्योंकि धूम दिख रहा है कोई वहाँ विरोध करेगा धूमो अस्तु बस्तु धूमो हो कि बन ही नहीं हो इस प्रकार की कोई अगर कहता है तो उसका ये वाक्य का निराकरण करने के लिए सिद्धांती वाक्य देता है यदि बनिर न सत धूमो की न इसको कहते हैं तर्क ये तर्क अनुमान प्रमाण का अनुग्राह अर्थात तो व्याप्ति का जो विघटन करवा दिया था पूर्व पक्ष धुओं अस्तु बन्धिर मास्तु इस प्रकार कह करके तो सिद्धांती तर्क के द्वारा व्याप्ति में विघटन शंका का निराकरण करता है इसलिए प्रमाण का अनुग्राहक है प्रमाण को इस प्रमाण के लिए सहकारी है तो होने से प्रमाण अनुग्राहकवाद अनाभाषत्व यह आभास नहीं है संपूर्ण रूप से मिथ्या ऐसा नहीं है रज्जु में सर्क पूर्ण मिथ्या है किंतु ये जो तर्क है युक्ति है ये यद्यपि स्वरूप तो मिथ्या वाक्य है किंतु इसका फल है रज्जु में दिखने वाला सर्प शुक्ति में दिखने वाला रजत तो ये स्वरूप भी मिथ्या है उसका फल भी नहीं है फल अर्थात कोई उपादेय फल नहीं है इसी प्रकार की यहाँ नहीं है यहाँ तो तर्क में यद्यपि स्वरूप मिथ्या है किंतु इसका फल है कि प्रमाण के लिए सहकारित है इसलिए आभाष नहीं है अनाभाषत्व अवशेयम अवशेयम निश्चयम ऐसा निश्चय करना चाहिए इतिहा स्वप्नती अगे इकतीसवा श्लोक को कहते हैं स्वप्न माये यथा दृष्टे, गंधर्व नगर यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं दृष्टं विश्वदृष्ट वेदु यथा स्वप्नमाये यथा दृष्टे यथा गंधर्व नगरम तथा वेदांत विचक्षण ही दृष्टांत देते हैं स्वप्न माये स्वप्न से दृष्टे सेवोचन हो गया स्त्रीलिंग में स्वप्न और माया जैसे देखा गया है और यथा गंधर्व नगरम तृतीय दृष्टांत। तीन दृष्टान्त तो देते है एक हो गया स्वप्न दूसरा हो गया माया माया तथा जादूगर जो दिखाता है तीसरा हो गया गंधर्व नगरम गंधर्व नगरम आकाश में जो मेघों का विभिन्न प्रकार से उपस्थिति से एक नगर जैसा दिखता है अभिवेकी बालक पूछता है कि ये जो आकाश में एक नगर दिखता है वो नगर कहाँ से आया कौन बनाया तो फिर माता पिता उसको कोई उत्तर दे देते हैं गंधर्व रहते हैं ना अंतरिक्ष में वही लोग सब ये नगर बना है वो उन्हीं का ही नगर है उसको गंधर्व नगर कहा जाता है वो मिथ्या है तो वो तो मेघो का केवल विशेष रूप से उपस्थिति मात्र स्वप्न माया और गंधर्व नगर ये यथा जैसे है अभिवेकी के लिए ये सत्य मान लेता है किन्तु विचारशिला के लिए जानते है ये पदार्थ है नहीं इसी प्रकार की तथा तो इदम विश्वम दृष्टम ये विश्व जगत जागरित तो अवस्था में हम जो देखते हैं वो भी ऐसा ही है इसी प्रकार की ये जगत भी है किंतु इसी प्रकार की जगत का है? जगत तो हमारे लिए व्यावहारिक सत्य लगता है कहते हैं वेदांतेशचे ही इदम विश्वम तथा तो दृष्टम जैसे बालक स्वप्नो माया गंधर्व नगर को सत्य मानता है किंतु कोई वयस्क व्यक्ति कहता है नहीं नहीं वो सत्य नहीं वो तो सब कल्पित है इसी प्रकार के अज्ञानी लोग ये जगत को सत्य मानते हैं किंतु वेदांत तो में जो विचक्षण है अर्थात विवेक बुद्धि वाले ज्ञानी लोग वो इस जगत को उसी प्रकार की मिथ्या कहते हैं मिथ्या अर्थात कल्पना मात्र केवल हम कल्पना करते हैं तो ये सामने में है ठीका में श्लोक से तात्पर्याथ माह श्लोक का तात्पर्य अर्थ श्लोक द्वारा क्या कहा जाना चाहते, क्या कहा जाता है भाष्य में यदत वेदात प्रमाण अवगत यदत जो यह द्वैत असत्व उतम द्वैत असत है ऐसा जो कहा गया युक्ति तह, युक्ति तर्क के द्वारा दृश्यत्वात परिचिन्नवाद जड़त्वात ये सब हेतु देते हैं युक्ति से कहा गया तद यह बात तदात अवगतम ये से ये बात जाना जाता है टीका में असत्व सत्वपत प्रतिभा न कथम इति आशंक श्लोकाक्षरा अगर ये जगत असत है असत अर्थात मिथ्या मिथ्या है तो ये सत्य जैसा क्यों भान होता है असत्वे असत्व जगत जगत अगर असत्य है तो सत्वत प्रतिभानम कथम सत्व जैसा इसका भान कैसा होता है हमको लगता है जगत पूरा सत्य है तो हमको प्यास लगता है तो जलपान से वो प्यासा त्रिषा की निवृत्ति हो जाती है तो सत्य लगता है इति आशंक्य इस प्रकार की पूर्व पक्ष का आशंका होने से श्लोकाक्षराणी ब्याचस्टे श्लोकों का अक्षर के द्वारा इस शंका का समाधान करते हैं भाष्य में स्वप्नश्च माया चाय असदस्वात्म असत्यो सद वस्वात्मिक अभिवेकी स्वप्नच माया चाये क्या समझ हो गया स्वप्न से माया स्वप्न माए असद वस्तु आत्मिके के हैं है वस्तु आत्मा स्वरूप ये दोनों असद स्वरूप हैं असद स्वरूप होने से असत्य हो असत्य मिथ्ये दोनों मिथ्या हैं किंतु सद वस्तु आत्मिके के इव लक्ष्य थे किंतु सद वस्तु जैसा लक्षित हो रहा है पता चल ये दोनों है मिथ्या सत वस्तु जैसा लगता है किसके द्वारा कहते अभिव्यक ही अभिव्यक की लोग जो जगत में बहुत ज्यादा सत्य तो बुद्धि रखते हैं अभिव्यक वो सत्य में अगर कुछ देख लिए उसके ऊपर बहुत महत्व देंगे स्वप्न में कुछ हानिकारक पदार्थ देख लिए बहुत उदास हो जाएंगे ये तो होगा हमारा ऐसे मानने लगेंगे और स्वप्न में कुछ अगर लाभकार पदार्थ दिख गया बहुत प्रसन्न होंगे उसको ले के अर्थात इसी प्रकार की आशा भी करते रहेंगे हमको तो होगा हमको तो मिलेगा ये इतने उनको सत्य तो बुद्धि उसमें स्वप्न में रह जाता है कहीं कुछ अगर घट जाएगा तो इतना उसमें रखेंगे कहें अगर मंदिर में कभी सर्पों आ गया देवताओं से अगर फूल गिर गया ये सब जो संस्कार बन करके रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा सत्य तो बुद्धि रखेंगे रास्ते में जा रहे हैं बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो कितना ये सब सत्य तो बुद्धि मान करके रखते हैं सब तो ठीक है करते हैं तो लोग ठीक है ये सब करने का तात्पर्य है कि हर जगह में हमारा थोड़ा एकाग्रता रहे आप भगवान को देख रहे हैं देख रहे हैं ठीक है मन और कहीं है अगर एक पुष्प गिर गया आपका अंदर में अगर बुद्धि आया ये तो हुआ ये तो अच्छा होगा आपका मन जो अन्यत्र कहीं चल रहा था ना वहां से क्षण भर के लिए यहाँ आ गया ये सबका तात्पर्य आप रास्ता में जा रहे हैं बिल्कुल अन्य का और सामने में ऐसा चला गया आप थोड़ा जागृत हो जाएंगे इस और हो सकता है कि इसके पीछे स्टैटिक्स हो बहुत बार हम बिल्ली अगर रास्ता काट गया तो एक्सीडेंट हो गया होगा ये हो सकता है किन्तु शास्त्र में जहाँ ये सब अच्छा बुरा वर्ग के कहा गया है ये सब है की अर्थात तो हमको जागृत करके रखने के लिए हम हमेशा अर्थात तत्पर होकर के रहें इस प्रकार की स्वप्न माया कहते हैं कि ये असत वस्तु असत वस्तु आत्मी का किंतु सत वस्तु लक्ष्य थे अभिवेकी भी विचार नहीं करने वाले शास्त्र संस्कार नहीं होने वाले लोग इस प्रकार की इसको स्वप्न मान लेते है ठीक में ए आगे भाषण में यथा प्रसारित त्री पुंग जनपद व्यवहार की गंधर्व नगर दृश्यमनम एव सद अकस्माता दृष्टम एक स्वप्न कह हैं दूसरा गंधर्व नगर के लिए कहते हैं स्वप्न माया दोनों को कह दिए दोनों में क्या है आगे गंधर्व नगर गंधर्व नगर के लिए कहते हैं यथाच जैसे प्रसारित पण्य आपण पण्य अर्थात जो विक्रय द्रव्य वो प्रसारित तो किया गया है जिस आप में आपण अर्थात दुकान जिस दुकान में विक्रय द्रव्य से प्रसारित तो करके रख गए हैं तो क्यों कहते ग्राहक आएंगे तो खरीद करेंगे इसको टीका में देख लीजिए दे दिए इसका विग्रह प्रसारितानी अर्थात तत्र तत्र प्रकटता प्रापिता वहां वहां प्रकट करके रखा गया है दुकान में जो जी, जी, पदार्थ है विक्रय करने के लिए उसको कुछ विशेष पदार्थ है तो उसको प्रकट करके सामने में रखता है पण्यानि पण्यानि द्रव्याणी क्रय विक्रय द्रव्याणी ये शु आपु हट हटेश बाजार दुकान ते प्रसारित पण्यापण भाष्य में प्रथम शब्द दे दिया इस पृष्ठ में प्रसारित पण्यापण अर्थात तो वो आप दुकान बाजार जहाँ पण्य द्रव्य विक्रय क्रय विक्रय के लिए द्रव्य प्रसारित तो करके रखा गया सबको दिखे और आगे टीका में गृहाश्चय प्रासादाश्च गृह और प्रासाद भाष्य में आगे दे दिया आपनो के आगे दिया गृह ग्र... प्रासाद आगे भाष्य में दिया स्त्री पुं जनपद व्यवहार आकीर्ण मीव इसके लिए कहते हैं स्त्री कु जनपदाश ऐसे व्यवहार स्त्री पुरुष जनपद ये सबका का व्यवहार तेर आकिर्णम आकिर्णम अर्थात व्याप्तम भाष्य में आगे दिया जनपद व्यवहार आकिर्णम इ गंधर्व नगरम कहना क्या चाहते हैं गंधर्व नगर ऐसा दिखता है जैसे दुकान सब खुले गए हैं जिसमें द्रव्य सब अर्थात सामने में रखा गया है ग्राहकों को दिखे और वो गंधर्व अगर गृह घर जैसा दिखता है प्रासाद जैसा दिखता है स्त्री पुरुष ये सब जैसे वहां चलते फिरते हैं और छोटा छोटा बादल खंड जब चलते हैं और जनपद जनपद अर्थात तो शहर बस्ती जैसा कहीं वृक्ष जैसा दिखेगा प्रासाद जैसा दिखेगा ये सब दिखेगा उस व्यवहार से आकीर्णन व्याप्तम अर्थात वहाँ व्यवहार भी होता है जैसा लगेगा ये वायु से जब वो मेघ चलते हैं लगता है वहाँ कुछ व्यवहार होता है उसे आकीर्णम आकीर्णम व्याप्तम क्री विक्षेप धातु से आकीर्णन ऐसा हो गया गंधर्व नगरम आकाश में दिखता है वायु वायु के द्वारा ये मेघों का विशेष सब उपस्थिति से दृश्य एव सद वो केवल दिखता हुआ अकस्मात अभावतम गृष्टम अकस्मात अभावता को प्राप्त कर लिया। दिखता था कि किंतु अचानक कि ये चला जाएगा आप कभी बैठे बैठे ऐसा देखेंगे यहाँ थोड़ा कम दिखेगा जहाँ यहाँ भी तीनों तरफ पर्वत है ना फिर भी ये साइड थोड़ा खुला हो गया तो जहाँ देखेंगे कि चारों तरफ पर्वत है ये ऊपर में बादल पूरा इस प्रकार की और लगेंगे तो ये खुला हो जाने से बादल ऐसा एक जगह में नहीं रहते आपको भी बद्रीनाथ इत्यादि देखेंगे नहीं तो यहाँ नीलकंठ भी कभी कभी दिखता है बरसात का दिन लेकिन बादल पूरा है धीरे धीरे धीरे धीरे वो खुल रहा है वहाँ थोड़ा चारों तरफ ये हो गया पहाड़ हो गया तो इस प्रकार की दिखता है पूरा धीरे धीरे वो खुलेगा तो अकस्मात अभावतम गौतम फिर कुछ समय के बाद आधा घंटा ऐसे बैठे बैठे देखते होंगे फिर चला गया सब एकदम दीन हो गया इस प्रकार की ये गंधर्व नगर का स्थिति है टीका में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में स्त्री पुंग जनपद चेषा व्यवहारस तेर आकिर्णम आकिर्णम व्याप्तम इति योजना ये वाक्य का इस प्रकार की अन्वय कर लेंगे <laughs> आगे टीका में दृष्टांत तो त्रय अनुदय दार्ष्टान्तिकम आय तीन दृष्टांत तो दिया क्या क्या दृष्टांत तो दिया स्वप्न माया गंधर्व नगर ये तीन दृष्टान्त तो दिया तीन दृष्टांत का अनुवाद करके दार्ष्टान्तिक माह अभी दार्ष्टान्तिक तो ये तीन दृष्टान्त दार्टान्तिक ये जो जागृत अवस्था ये भी ऐसे ही है भाषा में यथाच स्वप्न मा ये दृष्टि दो कह दिया और दृष्टांत तीन था और एक था गंधर्व नगर इसके लिए टीका में कहते हैं गंधर्व नगराकार चकाराथ जो यथा चे गंधर्व नगर आता गंधर्व नगर स्वप्न माये जैसा दिखते हैं असद रूपे असद रूप अर्थात मिथ्या रूप असद अर्थात तो जो बंध्यापुत्र असद हो नहीं है यहाँ यहाँ असद का अर्थ दिखता है किंतु वास्तव नहीं है बंध्यापुत्र को भी दिखता भी नहीं तथा तो इदम विश्वम इदम द्वैतम समस्तम असदृष्टम ये जो जगत दिखता है ये सब असद है असद मिथ्या है ऐसे दिखता है हम जितना सत्य तो बुद्धि डालते हैं, वो उतना सत्य होकर के हमको दिखता है जैसे दर्पण में सामने में आप खड़े होंगे खड़े होंगे अपना आंख को बड़ा बड़ा कर देंगे तो दर्पण में कैसा दिखेगा और आप एक आंख थोड़ा आधा बंद कर लेंगे दर्पण में कैसा दिखेगा आप जैसे बनाएंगे वह दर्पण ऐसे दिखा देगा ठीक इसी प्रकार की हमारा मन में जैसे संस्कार है सामना पदार्थ तो बिल्कुल ऐसा देखेगा तो वहां तो दर्पणों और स्थूल मुखो और यहाँ बाहर में जो जागृत पदार्थ तो सब देख रहे हैं और हमारा मनो हमारा मनो जैसे आकार ले लेगा बाहर बिल्कुल ऐसा देखेगा जैसे हमारा आंख अगर बड़ा हो गया तो दर्पण ऐसी प्रकार दिखा देगा थोड़ा आधा घट गया तो ऐसी प्रकार दिखाएगा तो हमारा मन में जिस प्रकार है ये बहुत बढ़िया सामने में बहुत अच्छा दिखेगा ये तो काम का नहीं है तुरंत सामने में दिखेगा ये तो काम का नहीं है इसी प्रकार जैसे हमारा संस्कार ऐसे ही ये जगत दिखने लगेगा इदम द्वैतम समस्तम असदृष्टम ये असद है को इतिहा कहा ऐसे देखा गया उत्तर देते हैं है तो वेदांत में ऐसा देखा गया कहते हैं तो वेदांत में ऐसा कहने के लिए टीका में तृतीय पंक्ति में नेह ना नास्ती किंचन ये वेदांत तो कहते हैं यह नाना किंचनम अस्ति किंचन अस्ति कुछ नाना है है है नहीं एक ही ही है। कौन है कहते हैं आप आप एकमात्र पदार्थ है बाकी सब स्वप्न माया जैसे कल्पित है नाना है नहीं एकमात्र ही है द्वैत वस्तु तो असत्व स्मृति दर्शयती द्वैत अच्छा आगे भाष्य में नेह नानास्तिकंचन ये सब वेदांत तो दिखा रहे हैं और दूसरा इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते इस प्रकार के वेदा का इंद्र इंद्र का अर्थ परमेश्वर ये जो अमरावती इंद्र नहीं स्वर्ग का राजा इंद्र इंद्रवाती नहीं है इंद्र अर्थ परमेश्वर परमात्मा माया भी माया का अनंत शक्ति के द्वारा पुरुरूप नाना रूप माया शक्ति से ही नाना रूप हो जाता है आत्मा एव इदम अग्र आसित पहले तो केवल आत्मा ही था आत्मा एवं इदम अग्र तो ये तीतरे तो उपनिषद है पहले दो कह दिया नेह नानास्ती किंचन यहाँ नाना नहीं है अर्थात एक ही है इंद्रो माया भी पूर्व रूप परमात्मा माया से नाना रूप हो जाते हैं माया से नाना रूप होते हैं और वास्तव एक रूप है ये तो अर्थ से आया आगे वाक्य आत्मा एवं इदम अग्र आसित ये तो साक्षात कहता है अग्र अग्र अर्थात तो सृष्टि है प्राग सृष्टि होने से पहले आत्मा मात्र ही था ब्रह्म एवं अग्र आसित तद आत्मा नवे अहम ब्रह्मास्मी ऐसे इब्रे धारण का है एक चार दस ब्रह्म ही पहले था अर्थात बाकी ये जगत सृष्टि नहीं हुआ था और आगे छांद द्वितीय भय भवती द्वितीय आ गया तो भय होने लगेगा द्वितीय अर्थात सम सत्ता को द्वितीय अंधकार कमरे में एक हम है और एक है कहते हैं कि सर्प है जो कि रज्जु में हमने देखा था तो वो कल्पित सर्प के चलते भय नहीं होगा क्योंकि वो सर्प जो है कल्पित है सम्मो सत्ता का नहीं है हम क्या है कहते हम तो व्यावहारिक हैं और वो सर्प कहते है वो व्यावहारिक नहीं है समसत्ता को द्वैत हो जाने से भय होगा यहाँ कहते हैं द्वितीय अर्थात सम सत्ता को द्वितीय हो जाने से ये भय होगा इसलिए द्वितीय तात्विक नहीं एक नंबर टिप्पणी इसको कह दिए न तू तद तो तो अस्ति अस्ती यस्मात विभेमी त्वितीय तो है नहीं जिससे भय करने का कोई कारण होता एक ही है जो जानता है वही एक ही है यत्र सर्व आत्मीवाभूत तत्के तो न कन कम जिग्रेत कम पशेत कम इस प्रकार की प्रेरणा यश्याम अवस्थायां जिस अवस्था में तू अस्य अस्य अशा ज्ञानीन जिसको ज्ञान हुआ सर्व आत्मा अभूत केवल मैं ही एकमात्र रूप हूँ आत्मा ही है इत्यादि ये सब वेदांतु देखा गया है किसके द्वारा कचक्षण ही विचक्षण ही का अर्थ निपुण तरह वस्तुदर्शी भी पंडित निपुण तरह वस्तु का देखने वाला देखने का स्वभाव है जिनका कौन है पंडित पंडित अर्थात पंडा संजाता इति अशित पंडा अर्थात विवेक बुद्धि ज्ञान तो जिनको इस प्रकार की ये ज्ञान हुआ वही लोग जानते है की केवल एक ही है, है आप है बाकी सब आपके द्वारा कल्पित है और इसको श्रुति के उदाहरण देकर के आगे स्मृति के कहते हैं स्मृति में भी ये बात का, बात कहा गया तम शोभ्र निभम दृष्टम वर्ष बुद्भुदि नाश प्रायाखाधीनम नाशोत्तरम अभावगम तम शोभ्र निभम तम तम अर्थात सप्तमी अर्थ में अर्थात अंधकार में शोभ्र निभम शोभ्र शोभ्र अर्थात भूछिद्रम निभम अर्थात सदृशम टीका में दे दिया इसको हाँ टीका में देखिए जो श्लोक में तम है अर्थ तो कहते हैं तमसी चतुर्थ पंक्ति में टीका में तमसी तमसी का अर्थ मंद अंधकार में गाढ़ अंधकार है तो कुछ नहीं दिखेगा मंद अंधकार में रज्वाम अधिष्ठाने इति यद तो भ्रांत्या भाति रज्जू वहाँ अधिष्ठाना पड़ा है एक रज्जू पड़ा है किंतु उसको मानता है कि भूचित्र भूचित्र अर्थात तो धरती फट गई है ऐसे वो दिखता है तो भूचित्र, जो स्वभ्रह शब्द का अर्थ तो भूछित्रम श्लोक में जो स्वग्रह है उसका अर्थ भूचिद्रम तो रज्जु तो यहाँ पड़ा है तो भूचित्र क्यूँ दिखता है कहते यद भ्रांतिया भाती भ्रांति से वैसा मानता है क्यों मंदम निभम का अर्थ तत्ुल्यम श्लोक में है तन निभम का अर्थ तुल्यम विवे अच्छा यहाँ तक तो पहले श्लोक देख लेते हैं ये तो शब्द का अर्थ कहने के लिए श्लोक दिखा दिया आगे श्लोक देखिए <coughs> तमसी अर्थात मंद अंधकार में भूचित्र छिद्र जैसा दिखता है दृष्टम वर्ष बुद्वु बुद सन्भम दूसरा दृष्टांत तो देते हैं वर्षा का जो बुद्धबुद्ध होता है बुद्धबुद्ध अर्थात जल जो थोड़ा बबुल्स हो जाता है बुधबुद सनिभम सनिभम सदृशम नासप्रायम ये वर्षा का जो बुधबुद होता है जो पानी कहीं बहता है और ऊपर से अगर पानी टपकता है छात से पानी टपकता है और नीचे नाली में पानी बहता है ऐसा जगह में वो बुधबुद्ध ज्यादा हो जाता है। समुद्र में तो होता ही है तो वर्षा बुधबुद्ध उसी के जैसा उनका कितना आयु है कहते नासप्रायम अर्थात नाश तो, तो होगा ही निश्चित सुखाधीन कुछ सुख नहीं है उसमें वो बुद्ध बुद्धों को लेकर के कुछ कल्पना नहीं हो सकता है नाशोत्तरम अभावम नाश हो गया तो फिर और है ही नहीं अभाव को प्राप्त कर लिया दिया टीका में भाती निभम तत्ल्यम विवेकी भीड़ विवेकियों के द्वारा विवेक अर्थात शास्त्र के आधार पर जो लोग विचार करते है उनके द्वारा विश्वम दृष्टम विश्व देखा गया है तच्च तीव चंचलम चंचल है विश्व अति चंचल ऐसा देखा जाता है अति अति अर्थात विश्व न प्रतिक्षण परिवर्तनशील विश्व और हमारा स्वभाव होता है कि विश्व हमेशा ऐसे बना रहे और खाली ऐसा नहीं हमारा अनुकूल होकर के बना रहे ये कहते है अति चंचल विश्व होने पर भी सर्वदा एक रूप पर हमारा अनुकूल होकर के बना रहे हैं। इस प्रकार की जो हम आशा करते हैं ये हमारे अभिवेक है नाशप्रायम नाशप्रायम का अर्थ वर्तमान काले भी तद योग्यता सत्वा वर्तमान जिस समय वो बुद्ध बुद्ध दिखता है उस समय में भी उसमें नाश का योग्यता तद योग्यता तत्का अर्थ उसमें जिस समय में दिखता है उस समय में भी उसमें नाश का योग्यता है तो दिखने का समय में ये जानता है जो बहुत छोटा बच्चा होता है पहला बार बारिश हुआ उससे पहले पिछले साल वो बारिश देखने के लिए घर से बाहर नहीं आया था मतलब तो इतना छोटा था जब पहले बार बारिश में वो बाहर आता है जीवन में पहले बार बुध बुद्ध देखता है वो तो उसके पीछे थोड़ा वो कहते हैं ना पानी में चुप होकर के उसके पीछे चलेगा और उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते टूट जाएगा आगे उसको ज्ञान हो जाएगा दो चार बार ऐसा करके उसको ज्ञान हो जाएगा इसी प्रकार की जगत भी ऐसे है वहाँ बालों को दो चार बार में ज्ञान हो जाता है जानता है इसको पकड़ेगा तो वो रहेगा नहीं किंतु ये जगत में इतना अनाधिकाल से सत्य तो बुद्धि होने से इसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है और टूट जाता है फिर भी ये छूटता नहीं आशा आशा नाम वहतरणी कहते हैं ना वो बहती ही रहती है तो वर्तमान काले भी वर्तमान काले भी अर्थात दृश्यमान समय में भी नाश का योग्यता उसमें है ये जितना जितना निश्चय होगा ये जिस समय दिखता है उस समय भी नाश का योग्यता है शरीर मनो बुद्धि ये सब नाश होने वाले है नदाचित अभी सुख करम उपलब्ध थे द्वैत कभी सुख कर ये उपलब्ध नहीं होता है विचार नहीं करने से द्वैत पदार्थ कभी लगते हैं सुख कर जैसे ही वो सुख देगा आगे वे के संस्कार डाल देगा वो संस्कार फिर उसको प्राप्त कराने के लिए उद्यम कराएगा उस समय में पता चलेगा वो प्राचीन जो सुख हुआ था वो सुख है या दुख है जब आगे उद्यम करेगा प्राप्त नहीं होगा उसे जो दुख होगा तभी पता चलेगा ये कितना दुख और काम में बाधा आने से क्या होगा काम आप क्रोध हो भी जाए तो फिर पता चलेगा ये कितना सुख करता दुखाक्रांतम तो दृश्यते ये सुखकर नहीं है अभी तु दुखाक्रांतम दुखाक्रांतम समाज कैसे कहेंगे दुख है ना आक्रांतम इसलिए नया एक लोग सुख को भी एक विंशति दुख में डालते हैं एक विंशति इक्कीस एक, दुख है उसमें सुख भी एक दुख ही है क्योंकि ये परिणाम तो है दुख ही है जगत से कभी भी सुख प्राप्त करने का आशा ही करना बेहतर है जगत से अगर दुख मिल जाए तो ठीक ही है हमारा प्रारब्ध घट गया जगत से अगर सुख मिला वो महान हानि केवल संस्कार बनाएगा दोबारा प्रवृत्त करवाएगा इसलिए जगत से कभी सुख लेने का तो उद्यम करना नहीं है इसलिए शास्त्रकार लोग भी कहते है न सुखात्वते सुखम सुखते सुख से सुख प्राप्त नहीं होगा दुख जितना भोग लेंगे तो ठीक है तत् नाशग्रस्तम ये जो सुख है जगत में द्वैत ये तो नाशग्रस्त है और नाशा दूर्धम असत्व एवं उपगति न तरी तसे परमात्व प्रमाण अभाव ये द्वैत नाश हो जाने के बाद असत्व असत्व अर्थात तो उसका नहीं रहा सत्ता नहीं रहा वो कारण रूप में चला गया घट अगर टूट गया वो मिट्टी ही हो गया उपग न तरी तस्य परमाथत्व ये फिर पार्थिक वास्तव नहीं है प्रमाण अभाव इसमें कोई प्रमाण नहीं अर्थात ये वास्तव है वास्तव तीनों काल में रहेगा अतीत में भी था वर्तमान भी है भविष्यत में सर्वदा रहेगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है हम विचार नहीं करने से इस प्रकार थोड़ा सा विचार करेंगे कहीं करें हिमालय पर्वत भी उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न हुआ था था तो अर्थात उससे पहले नहीं था तो उससे पहले अगर नहीं था जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होगा ही होगा कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है तो नाश होगा जितना विचार करेंगे उतना उससे रस छूट जाएगा ये शरीर भी उत्पन्न हुआ है ये भी होगा कितना जल्दी होगा कब हो जाएगा किस प्रकार होगा गए? ये किसको पता है ये तो प्रारब्ध है उत्पन्न हुआ तो उत्पन नाश हो जाएगा ये जब हमको ग्रहण हो जाएगा कि शरीर उत्पन्न हुआ है नाश हो जाएगा हमारा शरीर से बहुत आसक्ति छूट जाएगा तो अर्थात हाँ ये तो नाश होगा ये तो नाश होगा तो पता चलेगा कि नाश हो रहा है कहते हैं हो रहा है ये होने वाला है इस प्रकार की तर्जन्य और दुख नहीं होगा जितना जितना ये शरीर मतलब ये जो संसार का दुख हट जाएगा उतना उतना फिर ये मन ये ब्राह्मी स्थिति के तरफ जा सकता है तो ये व्यर्थ सांसारिक पदार्थ में फिर क्यों जाना है इतना तो होने वाला ही है इस प्रकार की करेगा तो अधिक अधिक फिर ज्ञान की तरफ समाधि की तरफ जाएगा ये श्लोक उच्चारण करेंगे तो प्रथम प्रकरण में शास्त्र प्रमाण से ये निश्चय किया गया द्वितीय प्रकरण में युक्ति के द्वारा अनुमान प्रमाण से निश्चय किया गया द्वैत मिथ्या है अभी इसको लेकर के ये प्रकरण का अंतिम अर्थात इसका उपस करते हैं टीका में प्रमाण युक्ति भ्याम, द्वैत मिथ्या तो प्रसाधन अद्वैत में पार्थिकम स्थिति निर्धारितम अर्थम निर्धारित प्रमाण युक्ति के द्वारा प्रमाण अनुमान और युक्ति हो गया उसमें सहकारी तो है, है इसका प्रसाद प्रकर्षण साधन निश्चय किया जाने पर अद्वैतम पारमार्थिकम इति स्थिते अद्वैत ही पारमार्थिक है ऐसा स्थिति सतीसप्तमी ऐसा स्थित होने पर अर्थात हमारा चित्त अभी इस प्रकार की हो गया और द्वैत ही पारमार्थिक है द्वैत तो मिथ्या है ये सब नाश होने वाला है सब प्रतीक्षण परिवर्तन होता ही है निर्धारितम अर्थम संग जो अभी निर्धारित अर्थम इसको संग्य गृण गृहती अर्थात उसका निष्कर्ष कहते हैं ये आगे वाला श्लोक ये बहुत गुरुत्वपूर्ण ये तो जहां कहाँ उदाहरण दिया जाता है ये श्लोक का न निरोधो नद्ध न चक न न मुख्युर्न वै मुक्ता पर ये श्लोक दृढ़ मुमुक्ष वाले के लिए है अर्थात केवल मुक्ति ही चाहिए बाकी जगत कर, का जगत और है कहा जगत तो चला ही गया कब से चला गया केवल मोक्ष ही चाहिए इसके लिए ये श्लोक है क्योंकि ये श्लोक से सारे को नाश कर देते हैं पहले तो सारे उपासना ये जो खंडन कर दिया गया था अभी कहते हैं न निरोधक निरोधक का था प्रलय प्रलय बोल करके कुछ नहीं है न चो उत्पत्ति सृष्टि सृष्टि भी कुछ नहीं है बुद्ध कहते हैं बद्ध कोई नहीं है और साधक अर्थात तो ऐसा स्थिति है कि आपने को बद्ध ऐसा और अनुभव नहीं होना मन इतना दृढ़ हो गया कि हमको तो मुक्त हो जाना है मुक्त हो जाना है तो हम हमेशा वो ब्राह्मी स्थिति में ही रहना है तो इस प्रकार की श्लोक है अर्थात तो ब्रह्माकारि होने लगा है किन्तु वो दृढ़ नहीं हुआ है इस प्रकार स्थिति में ये श्लोक है जान लिया मैं बद्ध नहीं हूँ किंतु पूर्व वासना के चलते कभी कभी ये ब्राह्मी स्थिति हट जाता है हट जाने से फिर क्षण भर के लिए लगता है मैं बद्ध हूँ उसके लिए दृढ़ करके मन को कहता है मैं बद्ध नहीं हूँ क्योंकि मैं मुक्त हूँ इसलिए कहा जाता है ना बद्ध ना साधक कोई साधक भी नहीं है तो जैसे दृढ़ कर लेगा ना फिर ब्रह्मकार आ जाएगा क्योंकि जो उसका पुराना सब संस्कार आकर के उसका ब्राह्मी स्थिति को हटा करके जीव भाव को प्राप्त करवाता था ये श्लोक उसको सब हटा देगा फिर हम तो ब्रह्म ही है, इस प्रकार की रखेगा न साधक न मुमुक्षु भी नहीं हूँ क्यों कहते मैं तो ब्रह्मस्वरूप ही हूँ दृढ़ करके इस प्रकार न मुमुक्षुर नई मुक्त कोई मुक्त भी नहीं है इस प्रकार की अर्थात मैं मुक्त हो जाऊंगा कि मैं ये मुक्त होने वाला कौन है कुछ नहीं एकमात्र ब्रह्म ही है अद्वैत तो है इति विसर्ग नहीं रहेगा आगे परमार्थता ये तलमतम तो स्त्रिया टापोग तो इसलिए कोई सृष्टि कोई प्रलय कोई बद्ध कोई साधक कोई मुमुक्षु कोई मुक्त इस प्रकार की कुछ नहीं है परमार्थ यही बात है केवल अद्वैत तो ही है तो सर्वदा ब्रह्मकार ब्रह्माकारतया सदा स्थित तया। इस प्रकार की विवेक चूड़ामणी में कहते हैं निर्मुक्त बाह्यार्थ धी ही उसका बाह्यार्थ धी नहीं रहेगा क्यों सदा तया स्थित सर्वदा ये ब्रह्माकार स्थिति रहेगा बाह्यार्थ धी अर्थात जगत विषय का वृत्ति उसका होगा ही नहीं तो ये ये प्रकरण का ये निष्कर्ष कहते हैं टीका में श्लोक तात्परियालोक का तात्पर्य भाष्य में प्रकरण उपसंग्रहाय श्लोक ये द्वितीय प्रकरण का जो वैतथ्य प्रकरण जगत मिथ्या जगत मिथ्या है तो क्या रह गया कहते हैं तो अधिष्ठान ब्रह्म यही सत्य रह गया तो प्रकरण का उपसंग्रह के लिए श्लोक है टीका में करण तस्ग्रह कि अर्थ क्या है और उसका संग्रह आप संक्षेप से उसको अगर दोबारा कह देंगे तो उसे क्या लाभ होगा इस प्रकार की प्रश्न करने से उत्तर देते हैं भाष्य में यदा वितथम द्वैतम आत्मा एवं एक पर तद, इद निष्पन्न होती सर्वो अयम लौकिको वैदिक व्यवहारोरो चाहिए व्यवहारो अविद्या विषय अविद्या विषय एव इति तदा न निरोधात जोतः अर्थात जो कुछ हम जानते हैं सब मिथ्या है आत्मा एव सन् आत्मा ही एक है परमार्थिक सर्वदा रहने वाले तीनों काल में अबाधित तो वस्तु वही है तदा उस प्रकार की इद निष्पन्न होती जब जगत मिथ्या हो गया मैं एकमात्र सत्य पदार्थ विद्यमान हूं निर्गुण निष्क्रिय असंग कूटस्थ इस प्रकार इसमें कोई विक्रिया है नहीं तब क्या होगा सर्वो अयम लौकिको वैदिक व्यवहारो अविद्या विषय तो जब ब्राह्मी स्थिति है लौकिक वैदिक व्यवहार ये सब कुछ नहीं है तो लौकिक वैदिक व्यवहार जब है कहते हैं वो सब अविद्या अविद्या अविद्या का अविद्या विषय हो अविद्या ही इसका विषय है तो अविद्या से ये सब होते हैं ए वही थी तदा न निरोध अर्थात तो कोई प्रलय करना है नहीं क्योंकि किसका प्रलय करें कुछ है ही नहीं रज्जु में जो सर्प है वो सर्प को नाश करना पड़ेगा कहेंगे अगर रज्जु का ज्ञान हो गया इस सर्प का नाश फिर क्या करेंगे और, और कुछ करने का नहीं इसी प्रकार कहते हैं जो अधिष्ठान आत्म तत्व तो आप वही है इस प्रकार के निश्चय हो गया दिखले वाला पदार्थ सब मिथ्या निश्चय हो गया और कोई प्रलय वास्तव में नहीं है तदा न निरोधः टीका में व्यवहार मात्र से अविद्या विषय तो भी सकल व्यवहार अविद्या विषय है अर्थात तो अविद्या विषय यश अर्थात तो अविद्या से ही उस व्यवहार होता है होने पर किंग सिया क्या हुआ उसे चेत तदा हो कहा कि भाष्य में तदा न निरोध अब वहाँ कोई निरोध नहीं रहेगा निरोध क्या है कहते हैं निरोधनम निरोध प्रलय भाष्य में निरोध अर्थात प्रलय कोई प्रलय नहीं रहेगा आगे उत्पत्तिर जननम न निरोध न चोत्पत्ति उत्पत्ति भी नहीं होगा उत्पत्ति क्या है जननम जन्म होना आगे श्लोक में दिया बद्ध बद्ध अर्थात संसारी जीव ये भी कोई नहीं रहेगा साधक साधक अर्थात साधनवान मोक्ष मोक्ष का साधन करने वाला साधन वन जो हो साधक वो भी नहीं रहेगा मोचनार्थी मुचना जो चाहता है मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ मुक्त मुक्त अर्थात तो विमुक्त बंध उग्र है विमुक्तो बंधो यशम सब विमुक्त बंध मुक्त ये सब कोई कुछ और ऐसा नहीं रहेंगे सब एक रूप ही हो गया टीका में चतुर्थ पादार्थम आह चतुर्थ पाद हो गया इतना परमार्थता यही ही का वास्तविक तत्व है भाष्य में उत्पत्ति प्रलय और अभाव बद्धादयो न सन्तीसा परमार्थता अगर उत्पत्ति प्रलय नहीं है सृष्टि प्रलय नहीं है बीच वाला बद्ध साधक ये सब कहा है यह कुछ नहीं है बद्धादयो न संति इति ऐसा परमार्थता हमको प्रतिदिन खोजना है हमको किस चीज से बंधन लगता है बंधन अर्थात ये चाहिए ये नहीं होने से नहीं होगा ये सब बंधन है तो सबको खोज करके उसका कारण के साथ उसको हटाना है तो है ये बंधन ये सब बंधन हमारा ही कल्पना है ऐसा परमार्थता यही पारमार्थी का तत्व है अर्थात कोई ये उत्पत्ति प्रलय बंधन इत्यादि नहीं है कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव उत्पत्ति प्रलय ये दोनों कैसे नहीं रहते हैं कहा जाता है द्वैत असत्वा ये द्वैत नहीं है द्वैत नहीं है तो किसका उत्पत्ति होगा किसका प्रलय होगा टीका में उक्तम एव अर्थम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम प्रपंचम एव अर्थम यही जो अर्थ कहा गया था प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम प्रश्न और प्रतिवचन के द्वारा इसका प्रपंच विस्तार करके कह दिए भाष्य में कथम उत्पत्ति प्रलय ओर अभाव द्वैत नहीं है तो उत्पत्ति प्रलय ये सब कुछ नहीं है आज यहाँ तक ओ पूर्ण मत पूर्णमित पूर्ण मुद्दे